श्री रामकृष्ण बचनामृत परिच्छेद एक सौ अक्टूबर अट्ठारह सौ पचासी श्री रामकृष्ण तथा ईश्व श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ बैठे हुए हैं दिन के 11 बजे का समय होगा मिस्र नाम के एक ईसाई भक्त के साथ बातचीत हो रही है मिस्र की आयु 35 वर्ष की होगी इनका जन्म ईसाई वंश में हुआ है बाहर से तो ये साहबी वेशभूषा धारण किए हुए हैं परंतु भीतर गेरुआ वस्त्र पहने हैं इस समय इन्होंने संसार का त्याग कर दिया है इनका जन्म स्थान पश्चिम में है इनके एक भाई के विवाह के दिन इनके दूसरे दो भाइयों की मृत्यु हो गई थी तब से मिस्र ने संसार का त्याग कर दिया है ये क्वेकर संप्रदाय के हैं मिस्र वही राम घटघट -घट में लेटा श्री रामकृष्ण छोटे नरेंद्र से धीरे धीरे कह रहे हैं परंतु इस ढंग से कि मिस्र भी सुने राम एक ही है परंतु उनके नाम हजारों हैं जिन्हें गॉड कहते हैं हिंदू उन्हें ही राम कृष्ण और ईश्वर कहकर पुकारते हैं तालाब में बहुत से घाट हैं इन हिंदू एक घाट में पानी पीते हैं कहते हैं जल ईसाई दूसरे घाट में पानी पीते हैं कहते हैं वाटर मुसलमान तीसरे घाट में पानी पीते हैं कहते हैं पानी इसी प्रकार जो ईसाइयों का गॉड है वही मुसलमानों का अल्लाह है मिस्र यशु मेरी का लड़का नहीं है यीसु साक्षात ईश्वर है भक्तों से ये श्री राम कृष्ण अभी तो ऐसे दिखते हैं पर यह साक्षात ईश्वर है आप लोगों ने इन्हें पहचाना नहीं मैं पहले ही इनके दर्शन ध्यान में कर चुका हूं अब इस समय इन्हें साक्षात देख रहा हूँ मैंने देखा था एक बगीचा है ये ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं जमीन पर एक व्यक्ति और बैठे हुए हैं वे उतने पहुंचे हुए नहीं थे इस देश में ईश्वर के चार द्वारपाल हैं बम्बई प्रांत में तुकाराम काश्मीर में रॉबर्ट माइकल यहाँ ये और पूर्व बंगाल में एक और है श्री राम क्या तुम्हें कुछ दर्शन होता है मिस जी जब मैं घर पर था तब ज्योति दर्शन होता था इसके बाद यशु को मैंने देखा उस रूप की बात अब क्या कहूँ उस सौंदर्य के सामने स्त्री का सौंदर्य खाक है कुछ देर बाद भक्तों के साथ बातचीत करते हुए मिश्र ने कोट और पतलून खोलकर भीतर गेरवे की कॉपिन दिखलाई श्री रामकृष्ण बरामदे से आकर कह रहे हैं इसे मिश्र को देखा वीर की तरह खड़ा है यह कहते हुए श्री रामकृष्ण समाधिमग्न हो रहे हैं पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हुए वे समाधि पर मिश्र पर दृष्टि लगाकर हंस रहे हैं अब भी खड़े हैं, मिश्र से हाथ मिलाते हुए हंस रहे हैं। हाथ पकड़कर कह रहे हैं तुम जो चाहते हो वह प्राप्त हो जाएगा श्री राम कृष्ण यशु के भाव में हैं। मिश्र हाथ जोड़कर उस दिन से मैंने अपना मन अपने प्राण अपना शरीर सब कुछ आपको समर्पित कर दिया है श्री रामकृष्ण भावावस्था में अब भी हंस रहे हैं वे बैठे मिस्र भक्तों से अपने सांसारिक जीवन का वर्णन कर रहे हैं उन्होंने बताया कि किस प्रकार विवाह के समय सामियाना के नीचे गिर जाने से उनके दो भाइयों की मृत्यु हो गई श्री रामकृष्ण ने भक्तों से मिस्र की खातिर करने को कहा डॉक्टर सरकार आए डॉक्टर को देखकर श्री रामकृष्ण समाधिमग्न हो गए भाव का कुछ उपशम होने पर श्री रामकृष्ण कह रहे हैं कारणानंद के बाद है सच्चिदानंद कारण का कारण